कितने गए? दो पहला क्या है दूसरा हम्म, और नहीं तीन और दो दो क्या बोलो उधर क्या रहता दो बो. करने वाले सूत्र दो या तीन दो एक किस सूत्र करने वाले हैं? दो तीन में चल रहे है। क्या सूत्र? तंगाना पदम। और पद विधान करने के लिए दो सूत्र अनुदात गीता आत्मने पदम। चरित करता है ये आत्मनिपद प्रत्याने के लिए और संज्ञा करने वाले सूत्र आत्मनिपद नहीं करने वाले हैं और परसम संज्ञा करने वाले हैं क्या सूत्र अयेध बृद्ध धातु हे हे धम धम अकार हे अनुधात उसकी संज्ञा होती उपदेशे जनुनाशिक अनुन्दातिथ से, जनुना से थी। थी इसको कहेंगे अनुन्दातेथ इसे आत्मनिपद प्रत्येगा किस सूत्र से अनुदात आत्मनिपद तो आत्मन पद कौन है आत्न्य पद किसको कहेंगे एद धातु का आत्मनिपद कहा जाएगा आत्न पद कौन होगा हाँ तंग और आना तंग प्रत्यहार आत्न पद है एद धातु से अनुदातीत होने से आत्मन पद प्रत्यय आएगा आत्न्य पद प्रत्य आएंगे तो तंग प्रत्यहार में आने वाले जितने सब आत्मनिय पद है कितने प्रत्यय है प्र और सान जी सब आतंपद न क्या प्रत्यय बोलो? तो। है बोलो त्या है वही न वही, तो वही, तो वही वही में क्या है वही के अंत में अंतिम क्या है ई अंतिम प्रत्यय क्या है अंतिम क्या है प्रथम पुरुष क्वेश्चन तो आइएगा प्रथम पुरुष संज्ञा करने वाली क्या सूत्र है हम्म और क्वेश्चन तो प्रथम पुरुष क्वेश्चन क्या प्रत्ये तो ऐग रे तो ये आत्मनि पद है होगा कर्त्यप क्या कहता है कर्त्य थे सार्वधातु के परे, परे में <meme> <प्रत्यार सारवदातु> <meme> सारवदा। से से पर सार्वधातु है क्या तंग तंग प्रत्यार सार्वधातु के शो तु से सार्वधातु सब हो गया एद अत तो ऐ को गुण करना किशो से गुण होगा पूर्व तुप से सार्वत्यार्थे हो क्या क्यों तो नहीं होगा अंग को कहता है फुगंत लघुपत करें तो अंग जाए उपथा लघु से गुण होता है कल फुगंत लघुपत जो गुण करेंगे उपथा में लघु हो तो गुण हो जाएगा अत तो सातत्य तो उपथा में लघु है ना नहीं वहां लगा था पुगंत लघुपत से कंग. अंगक ईक को गुण होगा जहाँ सार्वज तो का इगंत अंगक हो पुगंत पद हो तो उपधा में जो उपद लघुपद जो धातु तो उसके ईक को ईक इसमें नहीं है ऐ में ए है निक नहीं है हाँ ईक नहीं उनसे गुण नहीं होगा तो सूत्र लग जाएगा टित आत्मने पदे न टित आत्म ने पदा नंग टेरे टोलस्य आत्म ने पदा नाम टे तम टितोल टीत लकार तो टित लट है क्या ja. और कितने है चार पाँच पूरा है और लकारीत लकार कितने पाँच है छ कौन बोलते हैं बड़ी गिनती कर बताओ बोलो लौंग लिंग अलग बिधलिंग अलग लाशिलिंग अलग तीन हो गया लंग विधिलिंग अशिलिंग तीन लुंग लिंग पाँच और कौन लेंगे विधिंगे और आशिलिंग लेने का तो फिर और के लेंगे क्या पाँच लगा रहे हाँ ल से आत्मने पदा ना टेतम लह के स्थानी जो आत्मने पद उनके ठीक क ही होगा भूधातु तो सूत्र क्यों नहीं लगा पता नहीं वहाँ क्या था कौन परसम था कैसे किसूत्र से शेषात ये परसम संज्ञा है परसवद संज्ञा करने वाले क्या है हाँ लह परस में पदम ये परशम था उसमें से तंगाना आत्मने पद से तंग प्रत्याह चला गया बाकी ल परसम पद है तो ये आत्मने पद टी को ए होगा त तो में अंत में अंत में अ टी कौन होगा अचंत आदि टी अंतिम से अदि में है अ में वे अ टी ए हो जाएगा बन जाएगा ए ध क्या बनेगा हाँ आगे ए ध सप आताम आताम प्रत्यय तो आतोीत अत पर गीता आकार से ईय सियात अत् पर गीत के आकार को यह होगा अत् पर सब का अस पर गीत है गीत के हुआ ये टीत है आतम आताम गीत कैसे हाँ सार्वधातुकम अपित अपित सार्वधातुकम गीत पथ ये आतंक पद में पीत कितने है? एक नहीं है कोई नहीं परसम में पित्त कितने आतन पद में नहीं है। तो यह गीत के आकार को यह हो जाएगा आता में आक हो जाएगा यह के यकार का लोप करने के लिए क्या सूत्र तो ई सप का अ दोनों में क्या सूत्र लगेगा आदगुण एम बने गया ताम बनने के बाद आत्मने पदा नाम टेरे यहाँ टी कौन है आम आम को हो जाएगा ए ते क्या बनेगा पहले क्या बना था आगे क्या बना ए आगे जी जो? जो। जो ए धी या झा झो अंत लगेगा हाँ झकझ झोंकार अंत होता है झक अंत तो होने पर सप होगा किशो त्री सप के अंत का अ दोनों मिलकर क्या होगा क्या होगा अ एंत बन गया ए एंता ए ही बना ए एधंता में टी कौन है उसको ए एक करोग से होगा क्या रूप बनेगा एंते आगे आएगा क्या प्रत्यय थास प्रत्येह से था तीत लकार के थास को सेव हो जाएगा गीत लकार में तो लगेगा टीता आतो ने पता नाम टेरे ये अंगीत लगा में लगे नहीं, नहीं लगे तो ये आ थास को सेव हो जाएगा एध थास को सेव हो गया और करते सब एध से ध से बन जाएगा आगे क्या पढ़ते आ सब सप होगा आतो ग तो लग जाएगा आक हो जाएगा ये यकार का लोप और आगे थाम के आम को ए हो जाएगा किस किसते से आगे। आगे। क्या रो बनेगा ए दे, दे थे आगे ए ध सप ध्व ध्वम मिट्टी कौन है आम को हो जाएगा ए क्या क्यारो बनेगा ए द्वे उत्तम पुरुष में क्या प्रत्यय है इट है शाप होगा हाँ सपन से ई को क्या होगा टेत ने पता नाम ए, ए। और क्या वृद्धि रुचि लग जाएगा क्या लगेगा अत तो गुण गुण पर में है क्या गुण कौन है हाँ ऐ क्या पर रूप बनेगा ए, ए, ए बनेगा वही मही वही प्रत्ये सप होगा ए धी वही।, वही के को क्या को हो जाएगा टीत आत्मनिपद नाम क्या रू बना रू अभी नहीं बना क्या बाकी है अतो दीर्घ यही यहीं आदि पर में तो के क्या, है क्या सार्वधातुक है अधिक है आत्मनिपद है नाम सार्वधातुक होगा किसोच से? हाँ, हाँ सारोह तुमसे यहां दीपार में अतो दीर्घ यही क्या रू बनेगा ए धा बहे और बहुवचन में धा महे रू बोलो ए धे फिर और एक बार बोलो एदते ये इसमें करता लागरे बोलो स एधते तो नहीं ता वे दे वे देते आगे ते ते क्या क्या होगा ऐसा हो जाएगा लोप हो जाएगा ते आगे तम धे से तम तम थे तम धे हाँ तमे धसे तमे धसे युवा थे युद्ध दू य मेधा मेधा देव मेधा वयम मेधा कौन बोलेगा की भी गलती नहीं हो हाथ उठाओ कौन बोले यहाँ है एक भी गलती नहीं होनी चाहिए कौन त्यार है कोई नहीं प्रयास करो ता ए युवा मेधे आवा वया आहे हो गया है? और कई तैयार हो हम्म सूएंसे बोलो हम्म ई आहां आहां हाँ सब बोले ए धाते गुरुमतो इच प्रत्याह इच प्रतार में कितने बनाएंगे आठ इज आदि स इजादि धातु तस्माश्च इजादी धातु से गुरुमत गुरु वाले से गुरु अस्मिन अस्तित गुरुमान तस्मात् गुरुमत हो ईजाद हो गुरुवाला हो जाने से आदि में ईच होना चाहिए और उसमें गुरु होना चाहिए ऐध धातु इजादी है एच में आएगा ऐध में कोई गुरु है गुरु कौन है ए। एक धातु है ऋच्छ क्या धातु है रिच्छ धातु के आदि में क्या बने हैं में आएगा इजादी हो गया वो गुरु है क्या किस सूत्र से हाँ गुरुमान हो गया तो उससे भी ये सूत्र प्राप्त होता है किन्दु उससे नहीं होगा अनरिच्छा को छोड़कर के, इजादिर योधातु गुरुमान योधातु इजादी हो किन्तु गुरुमान भी हो ऋक्ष त्यन्या धातु भी इजादी है गुरुमान भी है किन्दु उससे ये सूत्र नहीं लगे उसको छोड़कर करके रिच सत्यान ततः तो तो आम से लिटी उसे आम हो जाएगा लिट पर रहते था तुसे लिट पर क्या होगा आ, आम का मकार इसे इस नहीं होगी आम के मकार इतना ही क्यों लिटी आसकाश और आम विधानाथ मत्स्य नित्य आसकाश से आम विधान क्या गया इसलिए मौके मोहित संज्ञा नहीं है वो तो क्या कारण है क्या उसका क्या अर्थ है बस आस का से विधान क्या इसे मोहित नहीं है आज का से आम विधान क्या तो मोहित क्यों नहीं है आसका से आम विधान क्या ऐसे मकर की संज्ञा नहीं बोलो क्या आज कहा से आम विधान क्या ऐसे मकर की संज्ञा नहीं हम्म कोई आज का से आम किया गया तो म क्यों नहीं होगा मकार की यदि संज्ञा होगी तो मीत होगा तो मृद्चुन त्याग पर लगेगा मृदचन त्याग पर तो आ के आगे आ रहेगा का के आगे आ रहेगा सबरण दीर्घ हो जाएगा आस को आस हो जाएगा कास को कास हो जाएगा तो आम विधान का नाम व्यर्थ हो गया आम विधान क्या आस को आस हुआ का को कास हुआ आम विधान व्यर्थ होकर ज्ञापित करता है ई संज्ञा नहीं है ई संज्ञा नहीं होने से विदुषण त्याग पर नहीं लग आस के आगे आम आएगा आसाम का शाम बनेगा एध के आगे आम आएगा तो क्या बनेगा एधाम ए धाम क्या करें लीट है ए -ए हाँ फिर कैसे तो लग गया आमह आमह पर से लुक लिट के लुक हो जाएगा लुक होने पर कैसे तो लग गया किरण चापर जो लिटी क्री भू अस लीट पर पीछे आएंगे अभी क्री धा तु ईति से उसे सरित कर्तृभिप्राय क्रियापल सूत से आत्मनिपद और अन्यत्र शेषात्कर्तरी परसद अभी यहाँ क्या आएगा आत्मनिपद या पर आम प्रत्यवत क्रियोनुप्रयुग्य अनुप्रयुग् क्रिय आम प्रत्यवत नहीं सूत्र का ऐसा अर्थ होगा अनुप्रयोग से क्रिया आम प्रत्ययवत जो क्रिया का अनुप्रयोग पश्चात प्रयोग किया जाएगा वो कैसे होगा आम प्रत्येवत आम प्रत्येवत में आम प्रत्यय पहले बनने के बाद फिर तेन तुल्यम क्रियाचे देवती वत् प्रत्यय आई आम प्रत्यय पीताम्बर पीत वस्त्र को पीतांबर कहते हैं या पीत वस्त्र पहनने वाले को कर्मधारा करें तो का पीता वस्त्र को ही पीतांबर कहा जाएगा पीतम च तदम्बरम च पीताम्बर हो जाएगा अरे पीतम अम्बरम यश्य स पीताम्बर अन्य हो जाता है पीतांबर विष्णु भगवान यहाँ आम प्रत्यय सदस्य आम जो प्रत्यय ये अर्थ नहीं करना कर्मधारा नहीं है आम एक प्रत्यय है किंतु उसको नहीं लेना अभी तो आम प्रत्यय आम प्रत्यय यस्मात स आम प्रत्यय आम एक प्रत्यय है आम प्रत्यय जिससे होता है प्रकृति को ही आम प्रत्यय कहा गया यहाँ सूत्र में आम प्रत्यय का तो प्रत्यय को लेना प्रकृति को लेना आम प्रत्यय जिससे होता है उसको आम प्रत्यय कहा गया आम प्रत्ययस्मात् बहुत सभी समासे लंब कर्णम यस लंब कर्ण लंब कर्ण यंब कर्ण लंब कर्णम आदय आनय जिसने समुद्र देखा है दृष्टः सागर येन स सा दृष्टसागर तम आनाय जिसने समुद्र देखा है उसको लाओ सब लोगों ने समुद्र देखा है कोई है समुद्र नहीं देखा है? है कुछ मिलेंगे समुद्र नहीं देखा है कोई है जिसने समुद्र नहीं देखा है हाँ हाँ ठीक है समुद्र नहीं देखने वाले भी हैं और जो समुद्र देखने वाले हो हिमालय नहीं देखने वाले भी उसमें है धृष्ट <laughs> सागर दृष्ट सागर हो ये सागर जिसने समुद्र देखा है देखा वो यदि आएगा उसके पास सामने समुद्र रहेगा आगे रहेगा आएगा समुद्र साथ में आएगा नहीं आएगा और लंबा, उस, लंबा उदर में वो लंबा उधर आएंगे तो पेट साथ में रहेगा रहेगा लंबा कन्ना आएंगे तो कन्ना कान साथ में रहेगा रहेगा ये दो प्रकार हुआ दृष्ट सागर कहेंगे तो वो समुद्र जिसने देखा वो आया समुद्र उसके साथ नहीं आया चित्रा गावो यश्य स चित्र जिसके पास चित्रा गौ है उसका नाम होता चित्र गु चित्राहा गावो यश्य स चित्रगु गु पुरुष आ जाएगा उसके साथ गौ आ जाते नहीं आते तो ये जो गुण उसका विशेषण वो साथ में रहेगा तो उसका नाम है तद्गुण संविज्ञान और साथ में नहीं रहेगा तो अतद्गुण संविज्ञान उसे गुण से संविज्ञान तत्न गुण है उसी गुण से जिसका ज्ञान होता है उसको कहते तद्गुण संविज्ञान आया व्यक्ति कहाँ लंबे लंबे लंबा करना कहीं तो समझे यार लंबा करना। उसे तो लंबा करना कर्ण रूपगुण से उसका ज्ञान होता है तद्गुण संविज्ञान और यदि साथ में नहीं आए तो तद्गुण संविज्ञान होगा अतद्गुण संव्ञान दृष्ट सागर कहेंगे तो देखने से पता चले या समुद्र किसी देखा है पता नहीं चलता है गुण उसके साथ नहीं रहा समुद्र रूपगुण से व्यक्ति का ज्ञान होता है नहीं होता है कर्ण रूप गुण से व्यक्ति का ज्ञान होता है इसलिए वहा कहते हैं तदगुण संविज्ञान यह आम प्रत्यु अस्मात यहाँ तदगुण संविज्ञान नहीं है प्रकृति का नाम उच्चारण प्रकृति पढ़ेंगे उसके साथ आम रहेगा नहीं रहेगा राम क्या के भ्याम आया प्रकृति क्या है राम राम शब्द कहेंगे तो भ्याम आशाथ में रहा नहीं रहा इसी प्रकार आम प्रत्यय जिस से होता उसी प्रकृति को आम प्रत्यय कहा गया आम प्रत्यय जिस से हुआ प्रकृति से हुआ आम आम किसे हुआ एध से हुआ एद अभी ऐध कहेंगे तो आम सुख के साथ रहा नहीं रहा इसे तद्गुण संविज्ञान नहीं अतदुण संविज्ञान प्रकृति को लेना केवल प्रत्यय को नहीं लेना प्रकृति प्रत्येक दोनों लेंगे तो तदगुण हो जाएगा सर्वादिनी सर्वनामा ये भी बहुबरी सर्व आदि साम, तानि सामी सर्वादीनी सर्वादि का नाम लेंगे तो उनके साथ सर्व रहता है रहता है इसलिए तद्गुण समज्ञान होगा जहाँ नहीं रहेगा तो अतुण हो जाएगा तद्गुण समज्ञान यहाँ किंतु तद्गुण तो होने से प्रकृति को लेना प्रत्यय नहीं लेना देखो दिया आम प्रकृत्या तुल्यम अनुप्रयुज्य माना किनियोपि आम प्रकृत्या तुल्यम आम की जो प्रकृति है उसके समान ये भी पद करेगा जैसे अनुधातु कीता आत्मनिपदम सरिता कर्त्या ये भी आम प्रत्ययवत क्रियन धातु से भी पद होगा किंतु आम प्रकृति का तुल्य होगा आम की प्रकृति पद होगा तो उसके समान क्रिय धातु से पद आएगा कहें कोई धातु हो परस में पद आम प्रत्यक क्या आम प्रकृति वहां परसम पद आत्मन पद तो आम प्रत्यय के समान आत्मनिपद वहाँ आएगा नहीं आम प्रति आत्मनिपद नहीं उसके समान कैसे होगा तो आम प्रकृति के तुल्यम अनुप्रयुज्यमानद किनियोपी आत्मनिपदम क्रिया धातु से भी आत्मनिपद आएगा आम प्रकृति के तुल्यम अनुप्रयुज्यमान धातु से भी आत्मनिपदम अभी आम का प्रकृति यहाँ क्या है एध आतन पद है तो अभी एधाम से भी आत्मनिपद आएगा एधाम के आगे क्री धामने की, ने, एधाम की, की आतो ने बताएगा तो क्रिया के क्या आएगा तो, तो होने पर अभी लगेगा तो आतो ने बताएगा तो आम प्रत्येक प्रकृति तुल्य <coughs> तो आने के बाद सूत्र लगेगा लेटस तयो रेस रेच yes. लीट के त को एश झ को इच त झरच एस और इरेच त को हो जाएगा एस एस में सकार की संज्ञा है किस तरह से शीत से तह में दो बन त और अ दो वन है दोनों के स्थान पर हो जाएगा ए नहीं तो क्या होता अलवंत्य परिभाषा से अकार को होता त तो झ यो सट्टी दिवचन है त तो को ऐ कहेंगे तो अकार को ए हो जाता था अभी एश में सकार से शीत हो गया अनेकाल शीत सर्वस्य तो सब त तो में कितने बने दोनों बनने के स्थान हो जाएगा क्या दे सब में ए चकार संज्ञा है तो झ को हो जाएगा इरेच झ को क्या होगा इरेच के चकारि संज्ञा है स्वर के लिए इरे ज को हो जाएगा सर्वाद हो जाएगा तो त तो को ए करने पर क्री अग्रे ए हो गया ए धाम क्री ए, ए।, ए। क्री को दूत्र लिटी था तो उत हो जाएगा कोश्चु अब ऐसे में क्या रहेगा च क्री अग्रे ए।, ए क्री क्या ए तो परे सार्वधा सुगुना प्राप्त है प्राप्त है प्राप्त है नहीं किस सूत्र से निश किस सूत्र से होगा की तिहांग गीत है हाँ अभी जिसको उसको पूछे बताना की तिहांग गीत है, गीत है? कैसे बात नित्यानंद बोलो गीत किस मे किसी पता नहीं परमानंद बोलो कीते हैं गीते कैसे बात हां बोलो कीते हैं की थे कैसे होगा किस को पूछते समय क्या सूत्रा क्या सूत्र असु नहीं असंग क्या सूत्र असंग से कित होगा कौन किते होगा कौन किते होगा पता नहीं हाँ ये कहाँ से आयाता लग गया लेटो देखो लिटो लिखा है देख रहे पढ़ो लिटो लेटो कहा पहले पढ़ो लिटो, लिटो क्यों कहा तू अः कहो ओ ओ का ऐसा नहीं करना कौड़ी का कहें कोडी <laughs> <laughs> लिटो लिटो कैसे <laughs> जल <कर> जोल <laughs> लिटो का जोल लीटो कहते लिटा है ना लीटो हाँ अभी अको औ उचारण करना अको ओ, ओ को ऐसा नहीं करना भजन को भोजन भोजन को भजन है। <laughs> लिटो है क्या सूत्र हाँ तो हे है की तह ना गुण नहीं होगा कित यह निषेध हो गया तो क्रिया अगर ए है एक यौन हो जाएगा हो जाएगा हाँ और टीता आत्मा पदा टेरे ए को ए रहेगा एधान चक्र बन जाएगा एधान चक्र बनेगा आगे आताम आएगा आताम को हो जाएगा टीता आत्मा प्रदानाम टेरे आते हो जाएगा चक्र अगर आते यौन कर दो किस सूत्र से यौन होगा क्या सूत्र लगेगा क्या रूप बनेगा एधान चक्र एधाम चक्राते में एधाम में म मौ था मौनसार करने के लिए क्या सूत्र है, मौ कौन करने को है? लो लो। मौन सार करने के सूत्र है अद्र बोलो मोहन सारा है मौन सार करने के लिए क्या सूत्र है क्या सूत्र मोह अनुस्टा प्रदान यह अनु पद संज्ञा है किरण में जन्ते से अब यह हो जाएगा कृत प्रत्यंत आम है मुँह फिर वहा से दो मऊ के साथ यौ के साथ इधान चक्र इधान चक्रा रे चक्राते फिर इरेच हो जाएगा तो क्या रो बनेगा चक्र से ठास से ईट किस ते तो होगा नहीं होगा क्यों नहीं होगा करा से नहीं होगा करा देने में पहले क्रिया आया उसको छोड़ करके ईट नहीं होगा ट ना नहीं हैं? थल को नहीं, नहीं होगा एन चक्री से क्या मानेगा आदेश पत्र लगेगा आथा में क्या बनेगा? ए धान चक्र आथे बन जाएगा अभी लौट रूप लू बोलो ए कार कितने बना ए एधन चक्रे श्रु धातु आ गया था परशु कल क्या था धातु श्रु श्रवणी धातु का लोट लकार का रूप ले क्या कल लोट की परीक्षा हुई थी क्या नहीं नोट nee, लगाया श्रीणुतु श्रीणुताम श्रीणुताम श्रीणुत श्री श्रीणुताम श्रीणु शृणवंतु श्रृणु श्रृणुतात् श्रृणुतम श्रृणुत श्रृणवाणी शृण श्रृणवा श्रृणवाणी श्रृणवाम शृणवा श्री अश्रु श्री देखो ठीक है क्या ओके ओके ओके दे क्या था। तो क्या। गम धातु एक प्रथम विषय सब का किसको दिखाया दोनों को दोनों को दिखाया क्यों ओम पूर्ण